प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहाँ महलों में घुस श्री राम जी का यश गाने लगे फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा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 से से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार मारूंगा, मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए वे सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया शिवजी कहते हैं वानर भयातुर होकर यानी डर के मारे घबरा भागने लगे यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल यानी भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था वह द्वार टूटता न था बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ वे काल के समान योद्धा बड़ी जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े रथ तोड़ डाला सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बाके बालपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढाहा दिया यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए वानर लीला करके यानी देकर दोनों उनको डराते हैं हैं। और श्री जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ में पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे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 राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहा कटकटा कर भिड़ गए दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं कोई हार नहीं मानते सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं दोनों ही दल बलवान हैं। और समान बल वाले युद्धा हैं वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं यानी वीरता दिखलाते हैं राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो अकम्पन आक, और अतिकाय सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई एक को एक यानी दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब सम समाचार कहकर समझाया सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही चलाया जिससे प्रकाश हो गया कहीं अंधेरा नहीं रह गया जैसे ज्ञान के के उदय होने पर सब प्रकार संदेह दूर हो जाते भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े हनुमान और अंगद रण में गरज उठे उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं युद्ध कौशल दिखलाते हैं पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़कर खा डालते हैं कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीच और वानर वीर गरज रहे हैं। रात ही जानकर वानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां आईं जहां कोसल श्री राम जी थे श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्योही ये वानर श्रम रहित हो गए वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया उसने कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया अब शीघ्र बताओ क्या विचार यानी उपाय करना चाहिए माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था वह रावण की माता का पिता यानी उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो मेरी सीख भी सुनो जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया भाई हिरण्यक्षिप सहित हिरण्यक्ष और बलवान मधु कैठभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं जो काल स्वरूप है दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि है गुणों के धाम और ज्ञान धन है एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसा अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो रावण को उसके वचन बाण के समान लगे वह बोला अरे अभागे काला करके यहां से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना दिखला। के ये वचन सुनकर उसने यानी माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला सवेरे मेरी करामात देखना मैं बहुत कुछ करूँगा थोड़ा क्या कहूँ यानी जो कुछ वर्णन करूंगा वह थोड़ा ही होगा पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया विचार करते करते ही सवेरा हो गया वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया नगर में बहुत ही कोलाहल यानी शोर मच गया राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए, उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो यानी बिजली गिरी हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं कट जाते हैं घायल हो जाते हैं उनके शरीर जर्जर यानी चलनी हो जाते हैं तब भी वे लटते नहीं यानी हिम्मत नहीं हारते वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं राक्षस जहां के तह यानी जो जहां होते हैं वही मारे जाते हैं मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना की वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई हैं? सुग्रीव और डेघना सीमा अंगद और हनुमान कहा हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपर्वक अवश्य ही मारूंगा ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों, जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे उस समय कोई भी उसके सामने न हो सका रीछ वानर जहां तहां भाग चले सबको युद्ध की इच्छा भूल गई रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो यानी जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो फिर उसने सबको दस दस बाण मारे वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े बलवान और भीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए यानी चूर चूर हो गए हनुमान जी उसे बार बार ललकारते पर वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया श्री राम जी का प्रताप यानी सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच नाच कर मारों काटो की आवाज़ करने लगी वह कभी तो विष्ठा पीब खून बाल और हड्डियां बरसाता और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था माया देखकर कर वानर अकुला उठे वे सोचने लगे कि इस हिसाब से यानी इसी तरह रहा तो सबका मरण यह कौतुक आज राम जी मुस्कुराए उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाए हैं हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों शस्त्र लेकर दौड़े पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी अर्थात प्रबल थी वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं दांतों से काटते हैं विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़कर मार दो सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो नवो खंडों में ऐसी आवाज भर रही है प्रचंड रुंड यानी धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद खून गड्ढों में भर भरकर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं एक दूसरे को यानी कोई किसी को जीत नहीं सकता राक्षस छल बल यानी माया और अनित यानी अधर्म करता है तब भगवान अनंत जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और तु, उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण प्राण संकट ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया मेघनाद के समान सौ करोड़ यानी योद्धा उन्हें उठा रहे हैं परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते तब वे लजाकर चले गए शिवजी कहते हैं हे गिरिजे सुनो प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि चौदाहों भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है तब तक हनुमान उन्हें ले आए छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना जांबान ने कहा लंका में सुषैण वैद्य रहता है उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषैण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए सुषैण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषध ही लेने जाओ श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी तब रावण काल के घर आया रावण ने उसको सारा यानी हाल बताया काल ने सुना और बार बार सिर पीटा यानी खेद प्रकट किया उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है श्री राम जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ झूठी बकवाद छोड़ दो नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो मैं तू यानी भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो महामोह यानी अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के के हाथ से ही तो अच्छा है यह दुष्ट तो पाप समूह में रथ है वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लू जिससे थकावट दूर हो जाए राक्षस वहा कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है भाई मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौटाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगुरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली उसने कहा हे hey वानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया हे कपि यह मुनि नहीं है घोर निशाचर है मेरा वचन सत्य मानू ऐसा कहकर जो ही वह अपसरा गई क्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा हनुमान जी ने उसके सिर को पूँछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े उसके मुँह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले उन्होंने पर्वत को देखा और न पहचान सके तब हनुमान जी ने एक दम से पर्वत को ही उखाड़ लिया पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का का एक बाण बाण मारा। बान लगते ही जी, राम राम रघुपति उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े प्रिय वचन यानी राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे तब भरत जी का मुख उदास हो गया वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी श्री रामचंद्र हो हो लगा लिया उनका शरीर पुलकित हो गया नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाति न थी भरत जी बोले हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा मैं जगत में क्यों जन्मा प्रभु के एक भी काम न आया फिर कु अवसर यानी विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर कर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले हे तात तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा अतः तुम पर्वत सहित मेरे पर चढ़ जाओ मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाढ़ कैसे चलेगा किंतु तो फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले भारत भारत जी हाँ, जी के के शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं वहां लक्ष्मण जी को देखकर कर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले आधी रात बीत चुकी हनुमान नहीं आए यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले हे hey भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया हे भाई वह प्रेम अब कहा है मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं यदि मैं जानता कि वन में भाई का हो होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं जगत में में सहोदर भाई बार-बार नहीं मिलता। हृदय ऐसा विचार कर हे जैसे पंख बिना बिना बिना पक्षी, बिना सर्प और श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी वैसा ही होगा स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा मैं एक जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री खो बैठे स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और और उसके हो सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं उनकी कमल के सम पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है शिवजी कहते हैं हे उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड यानी वियोग रहित हैं भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है प्रभु के यानी लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उसे पिछली बार यहां लेकर आए थे यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया